ये आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना शुतेन युणुते तेन लभ्य सैसे आत्मा विवृणुुते तनू या न अयम अयत्मा प्रवचन लभ्या न अयम आत्मा प्रवचन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन यमा वृणुते तेन लभ्यस्त आत्माुते तनूम स्वाम अयम आत्मा प्रवचन न लभ्य अयमा बहुना श्रुपन न लभ्य प्रवचन न मेधया न एसा युणुुते तेन लभ्यस्त ऐसा यो यम यमृणते हैं मेधया न मेधा से प्राप्त नहीं है मतलब ध्यान या निर्ध्या से प्राप्त नहीं है ऐसा या परमात्मा ही ऐसा यो या परमात्मा ही यम ऋणते जिसका वर्ण करता है तेन लभ्या उसके द्वारा प्राप्त है तस् उसके लिए वर्णी व्यक्ति के लिए वर्णी कौन होता है प्रीतम प्रीतम के, के लिए लिए ऐसा आत्मा ये परमात्मा स्वाम तनु से अपने रूप को प्रकट कर देता है लो भाई ये हम देख लीजिए आगे देखिए आत्म प्राप्ति उपाय हम दर्शिये औतर्णिका में ऐसे ऐसे परमात्म प्राप्ति के उपाय को दर्शियती करके कथियती परमात्म प्राप्ति के उपाय को कहते हैं हाँ श्रुति श्रुति दृश्य दृश्य क्रिया करता श्रुति है अब यहाँ पर मतवा कहा था ना तो मतवा जो परमात्मा प्राप्ति का उपाय मतवा शब्द से कहा गया है तो उसको बताते हैं नहीं, ऐसे नहीं नहीं उसके ऐसे परमात्मा प्राप्ति के उपाय को कहते हैं ऐसा कौन परमात्मा ईदृश ईदृश विशेषण है यहाँ पर आत्मा का ईदृश का विशेषण है मतलब ऐसा कौन परमात्मा जो महान है वैभवशाली है ना ऐसा <स्थित> अनित शरीरों में स्थित है अनित शरीरों में स्थित है ऐसा जो परमात, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के उपाय को कहते हैं में भस्मे इस मंत्र में प्रवचन शब्द से प्रवचन का साधन मनन लक्षणा से ज्ञात होता है लग गया लक्षेते कर से लक्षण या ज्ञाते इस मंत्र में प्रवचन शब्द से प्रवचन का साधन मनन लक्षणा से ज्ञात होता है क्यों लक्षण क्यों की? तो बताते हैं उत्तरत्र आगे न मेदया ना बहुना श्रुतन इस प्रकार ध्यान वक्ष या ध्यान इस प्रकार आगे कहे जाने वाले ध्यान और श्रवण के साथ पाठ के बल्कि ध्यान और श्रवण के साथ किसका पाठ किया गया है प्रवचन का ने किसका पाठ कर सोचता है सहोच्चारण सहोच्चारण साक्ष सात उच्चारण भाषण चल रहा हूँ आगे न मेदया न बहुना श्रुचेन मिला है। अब तो नहीं में में प्रक। का है से तो एक सब सब तो नीचे नीचे ये देखिए अब देखो यहाँ पर आगे क्योंकि आगे लक्ष्मणा क्योंकि तो बताते हैं क्योंकि आगे न मेरिया न बहुना सुलतेन इस प्रकार आगे आगे न मेरिया न बहुत बगुना शुरु इस प्रकार वक्ष मणे ध्यान श्रवण के साथ पाठ के बल से ध्यान श्रवण के साथ पाठ के बल से प्रवचन शब्द के द्वारा मनन को ही ग्रहण करना उचित है प्रवचन शब्द से मनन को ही ग्रहण करना क्यों ध्यान श्रवण के साथ क्या किसका पाठ होना उचित है तो उसके साथ पाठ होने से प्रवचन शब्द के द्वारा मनन को ही ग्रहण करना उचित है लक्षण क्यों की गई उसमें हेतु है पंच मिनट क्योंकि दूसरा हेतु अध्यापन रूप से प्रवचन से हेतु अप्र तो सत्य यदि कोई कहे की यहाँ पर प्रवचन से अध्यापन रूप प्रवचन क्यों नहीं लिया जो तो अध्यापन से प्राप्त नहीं होता ऐसा क्यों कहा तो कहते है क्यूँकी अध्यापन रूप प्रवचन की परमात्म प्राप्ति अध्याप क्यूँकी अध्यापन रूप प्रवचन की परमात्मा प्राप्ति में हेतुत्व ही प्राप्त नहीं है परमात्त प्राप्ति में अध्यापन थोड़ा हेतु अध्यापन से आज तक किसी भगवान मिले पढ़ाने से आज तक नहीं नहीं तो चिंतन से मिलेंगे ना भी पढ़ाने से मिलेंगे पढ़ाना थोड़ा सा पढ़ाना साधन नहीं है चिंतन अनुराग प्रेम ये सब साधन है वो पढ़ाने से भगवान नहीं मिलते अध्यापन रूप्रवचन की परमात् प्राप्ति में हरुता प्राप्त नहीं है तो ये दूसरा हेतु हो गया और क्या और वैसा ही व्यासार्य ने व्याख्यान किया है व्यासार्य ने भाषाकार भी उसी को ले रहे हैं यम एव वैश गुण तेन लभ्या ऐसा करते परमात्मा यम से लेना है साधकम ये परमात्मा ये गुणते करते प्रार्थेते यह परमात्मा जिस साधक का वर्ण करता है जिस साधक का यह परमात्मा जिस साधक को चाहता है तेन लभ्या उस साधक के द्वारा प्राप्त है प्रार्थनी पुंसा का क्या हुआ वर्णीय पुरुष क्या अर्थ हुआ प्राप्त है किसके द्वारा प्राप्त है और वर्णी किसके कौन प्राप्त है अच्छा तथ प्रार्थनीयत्म कर द्वारा वर्णीय किसका तद प्रीतमस्त एव पुंसा क्या तद प्रीतमस पुंसा एवं और परमात्मा के प्रीतम व्यक्ति का ही परमात्मा के प्रीतम व्यक्ति का ही उनके द्वारा वर्णित होता है तो हाँ मतलब परमात्मा के द्वारा प्रीतम व्यक्ति ही उनके द्वारा वर्णित वर्णित होता है। प्रार्थनी वर्णीय तो प्रार्थनीय किसका तो का? परमात्मा का, का प्रीतम व्यक्ति ही उनके द्वारा वर्णित होता है अब प्रीतमत्वम और परमात्मा का प्रीतम कैसे होगा और तत्प्रीति मतलब परमात्मा में प्रीति रखने वाला उनका प्रीतम होता है प्रीति मथाष्टीय गोचनांत है और परमात्मा में प्रीति करने वाले का ही परमात्मा में प्रीति रखने वाले का ही तत्प्रीतमत्व होगा तो परमात्मा में प्रीति रखने वाला ही उनका प्रीतम होता है तो इस कथन से क्या सिद्ध हुआ और उससे उस कथन से भगवत विशेणी उपासक से प्रीति उपासक की किससे प्रीति करता है भगवान से तो उपासक की प्रीति का विषय क्या होगा भगवान तो भगवत भगवत विसरणी उपासक की प्रीति है ना बात सम आती है उपासक की प्रीति का विषय क्या है भगवत है भगवान है कि भगवत विषयक उपासक की प्रीति प्रीति का यहाँ पर प्रीति रूप में निरिध्यासन है ना भगवत उपासक की प्रीति प्रीति क्या करती है भगवत भगवान की उपासक में उपासक में भगवान की प्रीति को उत्पन्न करके उपासक में भगवान उत्पन्न करके उपासक में किसकी प्रीति होगी तो प्रीतम कौन होगा इस स्थिति में उपासक प्रीतम भाई उपासक में भगवान की प्रीति हुई उपासक में भगवान का प्रेम हुआ तो अब अब अब प्रीतम कौन होगा उपासक के उपासक में हाँ तो भगवान का प्रीति उपासक में तो प्री कौन होगा अब उपासक होगा। किसका भगवान का पता ही समझना ये है और ये देखना ये उपासक की भगवान में प्रीति को उत्पन्न करके भगवान की उपासक में प्रीति को उत्पन्न करके भगवान की प्रीति का हेतु होती है भगवान की प्रीति का हेतु कौन होती है बताइए हेतु क्रिया का कर्ता है उपासक प्रीति भौतिक क्रिया का कर्ता क्या है और वैसा होने से भगवत विषयक उपासक की प्रीति भगवत विषयक उपासक की प्रीति उपासक में भगवान की प्रीति को उत्पन्न करके भगवान की प्राप्ति का हेतु होती है तो यहाँ पर जो उपासक से प्रीति है ना तो प्रीति का प्रीति रूपी निध्यासन प्रीति का क्या अर्थ है रूप या रूप मनन भी समझ सकते है ना ऐसा तस्मा विमणते तनु स्वाम तस्त मतलब उस उपासक के लिए ऐसा आत्मा आत्मा करते परमात्मा उस उपासक के लिए परमात्मा स्वरूपम प्रकाश्यती अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है अर्थात स्वात्मा प्रेक्षति अपने को ही प्रदान कर देता है अपने स्वरूप को प्रदान कर देता ले लो भगवान सामने आते हैं। ले लो हमको, अपने स्वरूप को प्रदान कर देते हैं विवृणुते की जगह कहीं पर पाठुते भी वह ही अर्थ है पर अर्थ में भेद नहीं आएगा ऐसा पाठ होने पर भी तो यहाँ पर आप देखिए कि भगवान सब कुछ देते है त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम खूब देते हैं भो धर्म अर्थ काम भोग भोग्य पदार्थ सब देते हैं संसार की सुख सुविधा देते हैं यहाँ तक कि इंद्र का पद भी भगवान देना सहज मानते हैं लेकिन मोक्ष नहीं देते क्यों उसमें मोक्ष में क्या होगा कि भगवान को स्वयं को देना पड़ेगा तो कोई व्यक्ति अपने को जल्दी नहीं देना चाहेगा इसलिए कहते जो कोई भजन करते हैं सुनने में का महात्मा जी बहुत भजन किए बहुत तप किए मिलगा गया तमाम भगत जगत माया जाल तमाम तो भगवान दे देते सौना है इसमें खिलते रहिए आप लोग इसको इसके अतिक्रमण करोगे तो हमारे पास आ पाओगे क्यों मोक्ष में क्या है कि भगवान को को खुद देना पड़ जाता है इसलिए तुम तो तो क्या है सब तो खूब तो ले रहे हैं, रहे हैं। तो ये है कि भगवान जिसका वर्ण करते हैं उसको ही प्राप्त होते हैं बहुत बढ़िया है ध्यान देना इसके पहले भी क्या था की देव ये अनुग्रह की बात कहा ठीक पे तम अक्रतोपी शोको धातु प्रसाद आदमी धात प्रसाद का क्या रहता परमात्मा की अनुग्रह से परमात्मा के अनुग्रह भी साधन बताया गया तो यहाँ पर तो उनके अनुग्रह से ही सब कुछ होता है तो भगवान वर्ण करते हैं और उसको अपना असुरूप प्रदान करते हैं तो मतलब प्रीति रूप श्रवण प्रीति रूप मनन और प्रीति रूप निरिध्यासन करने से क्या होगा कि, कि भगवान का प्रीति भगवान का प्रीतम हो जाएगा और प्रीतम होने से भगवान उसका उसके साक्षात्कार प्रदान कर देंगे यही है कि प्रीति रूप श्रवण प्रीति रूप मनन प्रीति रूप नीति आसन करने से भगवान का प्रीतम बन जाएगा और प्रीतम बनने से भगवान उसका वर्ण कर देंगे और अपने स्वरूप को प्रदान कर देंगे अपना साक्षात्कार प्रदान कर देंगे ऐसा यहाँ पर मतलब है अब देखिए हाँ एक मतलब इसमें फिर ये भगवान ये सब कुछ देते नहीं देते तो माता और का जो उदाहरण देते वो गलत उदाहरण क्या गलत हो जाएगा क्या वहाँ तो बच्चा गलत करने लगे तो भी मारपीट करके लाइन में ले आते हैं हाथे हाथी इतना सावन करने पर भी यही देते दे फंसा देते नहीं बात है ना बच्चा जो है ना माँ के अलावा किसी को मानता है सहारा बच्चे की भावना क्या है की बच्चा खेलेगा कूदेगा उत्पाद करेगा लेकिन आश्चर्य एक अपनी माता को मानता है माता के अलावा किसी को आश्चर्य नहीं मानता उसका कितना विश्वास है छोटे बच्चे का कि मेरी माँ तो चंद्रमा को भी हमको दे सकती तोड़ करके हाँ मतलब कुछ भी वो सबसे मतलब सर्वाधिक तो वो महत्व पर ही विश्वास करता है भाव उस कितना वाले बच्चे का यानी ऐसा है तो भगवान उसको वैसा ही करेंगे और जैसे हाँ वैसे ही करेंगे जहाँ अपनी चालाकी अपनी बुद्धि का प्रयोग होने लगता है तो और बोलते हैं है वैसे बच्चे जैसा हो जाएगा कि माता के अलावा किसी का अवलंबन नहीं मानेगा आश्रय नहीं मानेगा तो फिर वो भगवान तो देंगे इसमें कोई तमते नहीं है बच्चे जैसी भावना चाहिए अच्छा बच्चा जो है माँ कुछ होनेगा क्या जितने खिलौने दे दो खेलेगा लेकिन उसका लक्ष्य माता ही है ध्यान रखना खिलौने लक्ष्य नहीं बच्चे के खिलौना खेलेगा पटक फिर माता जाएगा लेगा सब लेकिन माता ये माता का ही ध्यान रखता है अब देखना यहाँ पर नावी दुश्चरिता न ना शांतो न समाहिता न शांत मानुसो तभी मंत्र आये तभी कहते हैं ना कृपा साधवत भगवत हुए हाँ हाँ देखे अरे अभी पहले मंत्र नहीं जिसका वर्ण करने से पहले कृपा करते है अब देखना प्रेम ये देखिए न अविरता दुश्चरितात्ना न अविरता दुश्चरितात् न अशांता न असमाहिता न अशांत मानसाह न अशांत मानसाह व अपी प्रज्ञाने एनम आप यहाँ पर उपासना के अंग बताए जाएंगे इसमें दुश्चरिता अवीरता अपि नीचे के लाइन में न अपि प्रज्ञानेन अभी प्रज्ञने आपनुयात न, आपनु न लेना ले वाक्य आरम से दुश्चरिता अपि प्रज्ञानेन प्रज्ञन न आप्नुयात असमता न असमिहता न वह अशात मनसा न अशात मनसा न दुश्चरिता अवीरता दुश्चरित दुराचार या पापा क्या पापाचरण है पापाचरण से अवीरता कर्थ है विरत न होने वाला पापाचरण से विरत न होने वाला व्यक्ति अपी कर्थ है होने पर भी पापा पाप कर्म से विरक्त न होने वाला या पाप कर्म से निवृत्त न होने वाला व्यक्ति मुमुक्षु होने पर भी प्रज्ञानेन एनम न अपनुयात प्रज्ञानेन कर उपासनाया एनम करते है उपासना से परमात्मा को नहीं पा सकता कौन पाप कर्म से निवृत्त न होने वाला व्यक्ति मुमुक्षु होने पर भी उपासना से परमात्मा को नहीं पा सकता हाँ लोग सोचते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए है पाप छोड़ना नहीं चाहते हैं तो नहीं मिल सकता तो बिल्कुल निश्चित करो बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा इतना भी लेस हम लोगो में रहेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे ध्यान रखना है ये पाप कर्म से निवृत्त न होने वाला व्यक्ति मुमुक् होने पर भी मुक्शु होने पर भी है ना कहने पर भी उपासना से परमात्मा को नहीं पा सकता मुमुखु हैं लोग ऐसे है हमको भगवान चाहिए भगवान हमें को हमें चाहिए और जो भी हो ले लेकिन वो इच्छा रहती है अंदर से लेकिन वो पाप नहीं छोड़ पाते हैं ये है पाप नहीं छोड़ पाते है चलिए आगे है अशांता है ना का अर्थ है अशांत काम के वेग वाला जिसके काम क्रोध आदि विकारों के वेग शांत नहीं हुए हैं अशांत काम क्रोध के वेग वाला व्यक्ति भी उपासना से परमात्मा को नहीं पा सकता ना, इसलिए इन की भी शांति होनी चाहिए गीता में क्या है कि यही सोम या प्राग शरीर विमोक्षण काम क्रोध वेगम सायुक्त जो इस शरीर छोड़ने के पहले ही मतलब तो जीवन काल में ही काम क्रोध के वेगो को सहन कर सकता है वह युक्त है तो वो वो युक्त माना गया है वह स्पति है ऐसा है? करने वाला मतलब मन में जैसा है कि भाई ने, हमें नहीं, वाद, वाद आप दी। नहीं तो मतलब क्या है कि फिर वो करना से? करने क्षमता होनी ये हो जाएगा अभी देख लिया है, है। कहा गए आप ये अशांता ना हो गया असमाहिता ना और असमाहित व्यक्ति भी उपासना ये असांता हो गया असमाहिता ना असमाहित कार्य देखेंगे असमाहित को देखो यार नाना प्रकार के कार्यों से बिक्षेप के कारण व्यग्र चित्त वाला बहुत प्रकार के कार्य होंगे तो विक्षेप हो जाता है विक्षेप से चित्त शांत होता है कि चंचल तो नाना प्रकार के कार्यो से विक्षेप के कारण व्यग्र वाला व्यक्ति मुमुक् होने पर भी उपासना से परमात्मा को नहीं पा सकता वह अशांत मानसा ना अशांत से मन वाला अंतर दोनों में देखेंगे जिसके पास बहुत कार्य नहीं है बहुत कार्य नहीं करने के लिए तो भी मन का संयम करना जरूरी है ना बहुत कार्यों से विच्छेद नहीं है लेकिन फिर भी मन का संयम नहीं कर पाया हाँ वही है असंयमित मन वाला व्यक्ति मुमुक् होने पर भी उपासना को नहीं उपासना से परमात्मा को नहीं पा सकता ऐसा बताया गया है, है। हाँ, हाँ हाँ अच्छा तो मतलब क्या इसका है इसका तात्पर्य कि निषिद्ध कर्मों का त्याग बहुत जरूरी है है ना न जैसे कि विहित कर्मों का आचरण अनिवार्य है वैसे निषिद्ध का त्याग भी अनिवार्य है इस अवास में भी आया था ना निषिद्ध की निवृत्ति चाहिए जीवन में हाँ निषिद्ध की निवृत्ति हुए बिना भी काम नहीं चलेगा जैसे विहिद कर्म करनी है वैसे निषिद्ध कर्म अवश्य त्याग है बीच कार में बढते बैठते वो अपने आप बैठे जाएंगे ना धीरे धीरे कौन जितना भी बढ़ते जाएंगे, देरे देरे। जाएंगे। तरम ना चलिए मतलब क्या है की आएगी तो कोई शर्मदे हाथ सपने की बातें अभी होना नहीं है नहीं। नहीं। नहीं। तो अभी जितना होना है उतना तो ही करना है इसको तो भी करते हैं इस मजदूर शरम पा, पाई है, पे शरम तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं नहीं की नहीं कौन नहीं था वो कौन है जो उज्जैन के शिव मंदिर में जब कर रहा था गुरु ने गुरु तो कौन उसी का है दे कामदेव माई का तो नीग नीग तो कर कर नाम से का का में है पढ़ाने की अच्छा राम के मानस का ज्यादा चलता है रामायण का सही वाल्मिक का फूल पढ़ाता होगा कम होगा में नहीं है अलग अलग है मानस तो प्रमाण माना जाता है प्रमाण सब है भाई नाना प्राण निम्बागम सम्मत तुलसीदास जी रहे हैं वेद है सम्मत वेद सम्मत हो पूर्व रामायण हो वैसा में ना कोई वही नहीं ना होगा मणि पर्वत पर रहते थे राम मंगल दास जी महाराज भाव वाले पढ़े हैं ये बताते थे हमने जब दर्शन किया जीवे वो था वैसा तो तो कोई विद्वान नहीं हुआ तो बताते करते थे रात में तो दो बजे के बाद वो लेटते नहीं हैं दो बजे वो कपड़ा बदल करके ध्यान में बैठ जाते हैं मानसिक मानसिक ध्यान उनका, था था। ध्यान उनका था। तो वो पढ़ाते थे रामायण तो उनको बहुत तैयार था सर रामायण का वो भी बहुत अच्छे थे, थे और त्याग भी बताते हैं राम मंगल दास जी जी झीण था उनके समय बिड़गड़ा आया उनका बहुत किस्ती थी महाराज आपका आश्रम बना दे बोले नहीं चाहिए गाँव वाले आए चार चार आने अच्छी तभी तो उन लोगों को जो है भगवान के यहाँ मिला बेहद ये देखिए नवरता दुश्चरिता नशाता न शांतो न न न असमाहिता असमिहिता प्रज्ञन एनम आया अन्वेखना दुश्चरितावरता प्रज्ञने एनम न अपनुयात अशांता न असमाहिता न असमाहिता न यही क्रम बताया था हमने उसमें चलिए अब देखो यहाँ पर औतरणी काम ये की दुश्चरित से विरत न होने वाला व्यक्ति मुमुक्षु होने पर भी उपासना से परमात्मा को नहीं पा सकता अशांता न अशांत काम क्रोध के वेग वाला व्यक्ति मुमुक्षु होने पर भी उपासना से परमात्मा को नहीं पा सकता और था कि नाना प्रकार के कार्यों से चित्त वाला व्यक्ति मुमुक्षु होने पर भी उपासना से परमात्मा को नहीं पा सकता औतरणिका परमात्म प्राप्ति के हेतु परमात्मा प्राप्ति के हेतु परमात्म प्राप्ति का हेतु उपासना के परमात्म प्राप्ति का हेतु है उपासना परमात्म प्राप्ति का हेतु क्या है हेतु हेतु हे परमात्म प्राप्ति के हेतु उपासना के अंग रूप से कुछ धर्मों को कहते हैं उपासना के अंग रूप से कुछ धर्मों को जो धर्म कहे जा रहे हैं वो किसके अंग है जैसे दुष्ट दुष्चरित से विरत होना एक धर्म है ये किसका अंग बनेगा उपासना होना था दुष्चरित से वीरत होना है ना काम क्रोध के बेग के कि वेगान काम क्रोध के वेग की शांति वाला होना समाहित होना यह धर्म किसके अंग है उपासना के अंग के बिना अंगी निष्पन्न नहीं होता है अब यहाँ पर बताते हैं कि दुश्चर्चार अविरता ना परदार प्रद्रव्य अपहराध अनिवृता दूसरे के धन के अपहरण से और परदार है ना दूसरे की पत्नी दूसरे की स्त्री और दूसरे के द्रव्य के अपहरण से तो निवृत्त न होने वाला निवृत्त मुस वास्तु ने बताया योग दर्शन के कि आवश्यकता से अधिक किसी की वस्तु को लेना तो दूसरे के द्रव्य का अपहरण करना है बहुत पाप बताता है संग्रह करने को परदार मतलब दूसरे की स्त्री और दूसरे के द्रव्य के अपहरण करने से निवृत्त न होने वाला अनुपांत काम क्रोध वेगा जिसके काम क्रोध के वेगो का उपशमन नहीं हुआ है अशांत काम क्रोध के वेग वाला नाना प्रकार के नाना विधकर नाना प्रकार के व्यापार मतलब कार्य नाना प्रकार के कार्यों से विक्षेप होने के कारण या विक्षिप्त रहने के कारण अशांत चित्त वाला, चित वाला कैसा चंचल चित्त वाला अनुवाहित चित्ता चं, चंचल चित्त वाला और असमिता कर अनुगृहित मना मतलब असिमित मन वाला मुमुक्शु होने पर भी मुमुक्षु होने पर भी उपासना से परमात्मा को नहीं पा सकता ए नम कर परमात्मा नम इस परमात्मा को प्रज्ञाने न अपनुयात कि वो उपासना से नहीं पा सकता है एक बात और देख लो संक्षेप में पुरुष के लिए जो विहित हो उसे कहा गया यहाँ पे पुरुषार्थ पुरुष के लिए जो है, उसे नहीं? यहाँ पर यही अर्थ है पुरुषार्थ अन्य निषेध अनषेध का अर्थ है मिथ्या भाषण का निषेध मिथ्या भाषण का निषेध पुरुष के लिए किया गया है तो मिथ्या भाषण का निषेध क्या हो गया पुरुषार्थ क्या हो गया पुरुषार्थ है अभी ये देखना तो दर्श पूर्ण मास के दर्श पूर्ण मास एक याद है एक कर्म है अमावस्या और पूर्णिमा में संपन्न होता है वह कर्म है तो दर्श पूर्ण मास के प्रकरण में कृतु के अंग रूप से कृतु मतलब याद दस पूर्ण मास के प्रकरण में दश पूर्णमास के प्रकरण में कृतु के अंग रूप से न निसंबित ऐसा कहा गया क्या कहा गया हाँ मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए वो कृतु के अंग रूप से वहां पर विहित है कृतु का अंग है और पुरुष के लिए विहित है तो पुरुषार्थ हो गया मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए इस निषेध के समान पुरुषार्थस्तर बिरत, से, से निवृत्ति भी पुरुष के लिए है, तो पुरुषार्थ है कि दुष्चरित से निवृत्ति आदि रूप पुरुषार्थ का भी उपासना के अंग रूप से विधान संभव होता है दोबारा लगाओ या व निषेधव जिस प्रकार दस पूर्ण मास प्रकरण में न अनिमदेत इस प्रकार है। बदन का निषेध बदन के निषेद रूप पुरुषार्थ का विधान संभव होता है विधानम उपदते हैं ना आगे जिस प्रकार दस के दस पूर्ण मास प्रकरण में कृतु के अंग रूप से नकार के निषेध रूप का विधान संभव होता है उसी प्रकार दुश्चरी से निवृत्ति आदि रूप पुरुषार्थ का भी उपासना के अंग रूप से विधान संभव होता है उपासना के अंग रूप से विधान मतलब जैसे वहां पर कृतु का अंग है कौन अंधन का निषेध और और जैसे वहाँ के अंग रूप से वहाँ निषेध किया गया है किसका अमृत वजन का और यहाँ पर से वृत्ति आदि का क्या किया गया है दूसरी से अनिवृत्ति का विधान किया गया है ओम पूर्ण पूर्णिदम शांति